श्री गुरु चरण सरोज सरोचर जन मुख सुधारी हरण गुरमलश गुर जो दायक फल चारुष्याग राम चंद्र की जवन सुत हनुमान की दुआ संख्या एक सौ अठारह के बाद एक सौ अठारह ज्ञान पंथ कृपाणी के धारा परत खगेश हो बारा। जो निर्विन्न पंथ निर्वाही कैवल्य परम पद लाई अति दुर्लभ कैवल्य परम पद पुराण निगम आगम पद राम भजत सुई मुकुत गुसाई क्षित आ गई बरियाई जिन फल बिनु जल रही न सकाई बात को करई उ तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रह सकई हरि भगति बिहाई नस विचारी हरि भगति सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभानी प्रगति करत विजतन प्रयासा संसत मूल विद्या भोजन करीत्रितगो असन पथ असन जठ जठरागी नस हरि भगति सुगम सुखदायी जो गस मूढ़न जाहि सुहाई सेवक सेव्य भावन तरीय गजौराम तरी पद पंकज सिद्धांत विचारे जो चेतन कहाँ जड़ करई जड़ई करई चैतन्यस समर्त रघुनाय कहीं भजही जीवते धन्य श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुख अनुमान की तो जय की अब ये तो हो गया कि ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है ज्ञान का साधन क्या क्या है किस प्रकार से अपने हृदय में आत्मा का ज्ञान जागृत हुआ तो आत्मा ही सर्व आत्मा है वही परमात्मा है इस प्रकार का बोध हुआ तो ये ज्ञान जो वो ज्ञा हो, हो परमात्म ज्ञान धर्म ज्ञान अध्यात्म विद्या इसे कहते हैं ये इसकी प्राप्ति हो गई इसमें बाधाएं जो आती हैं वो भी बता दी किस प्रकार से युद्ध सिद्धियां बीच व्यक्ति को प्राप्त होने लगती हैं तो उनके लोभ से कभी कभी व्यक्ति इस ज्ञान को आगे बढ़ने में छोड़ देते हैं युद्ध सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं संसार के विषय भोग भी ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को बहुत प्राप्त होने लगते हैं तो उनमें भी आसक्त होकर के लिप्त हो जाते हैं परमात्मा को भूल जाते हैं ये समस्याएं जीवन में आती हैं, ऐसे ये, तो ये ज्ञान की कठिनाइया है उसी कठिनाई को थोड़ा और बताते हैं कहते हैं की ज्ञान पंथ कृपाण की धारा ये ज्ञान का मार्ग है ये है कृपाण की धार की तरह से है तलवार के धार के ऊपर चले कोई परत खगे नहीं बारह परत मेरे गिरने में गिरने में वो देर नहीं लगती बहुत जल्दी है उसमें गिरने की संभावना बहुत रहती है ये माया ये विषयों की संसार के प्रलोभन ये व्यक्ति को घेरते रहते हैं इनके कारण से आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान में व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता यह प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो प्राप्त नहीं कर पाता बाधा पड़ती उसमें ये ये उपनिषदों में भी इस प्रकार को बोला छुरस धारा दुषया निशया दृत्या दुर्गम कथम तथा तो देखो कि विद्वान लोगों ने ऐसे कहा है कि ये मार्ग छुरस से धारा छुरे की धार की तरह से है निश्चित मैंने धार भरे हुए छुरे के समान है वो दृत्या मनुष्य ऊपर इस मार्ग से आगे बढ़ना बात कठिन है आसान नहीं तो वहां तो उपनिषदों में ऋषियों सावधान करने के लिए कहा इस ज्ञान के मार्ग पर चले तो बड़े सावधान रहें बड़े संयम पूर्वक धर्म निष्ठा के साथ इसमें आगे बढ़े तभी इसमें सफलता मिलती है में कहीं डावाडोल हो गया विश्व इत्यादि में मन चला गया तो बस उस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएगा उसी का अनुवाद तुलसीदास ने किया तो छस की जगह में कर कृपाण कर दी तलवार की तरह से तलवार की धार की तरह से ये तल्णा है और भी बहुत से कवियों ने इसी प्रकार इसका वर्णन किया है तलवार की धार पर धावनों है इस प्रकार से और लोगों ने वो बोला ज्ञान का मार्ग इस प्रकार के है, जैसे तलवार की धार पर दौड़ना और तलवार की धार बड़ी पतली उसके ऊपर पैर रखे तो कभी बैलेंस बनाए रखना बड़ा मुश्किल है उसके ऊपर इधर गिर जाएगा गिर जाएगा नठ लोग जैसे रस्सी बांध करके उसके ऊपर चलते है संगठन तो लोग भी बड़ी बैलेंस बना के अभ्यास कर लेते हैं तब चल पाते हैं हर कोई उनको देखकर के नकल करके, करके बांध ले उसके ऊपर चलने की कोशिश करने लगे तो चल नहीं सबका गिर बड़ेगा तो ऐसे ही ज्ञान का मार्ग ये है वो आज मार्ग है बड़े सावधानी पूर्वक करते करते अभ्यास करते करते तब व्यक्ति का चित्त स्थिर हो पाता है परमात्मा में पाता है नहीं तो उधर की से मन विचलित हो जाता है एक जगह किसी शास्त्रों ने कहा है कि देखो जो व्यक्ति आत्मभाव में ब्रह्म भाव में रह करके प्रतीक्षा कर सकता है वही इस संसार सागर से पार होता है प्रतीक्षा शब्द का प्रयोग कर दिया तो वहाँ उनका कहने का यह प्रयोजन कि की आत्मचिंतन इत्यादि करने में प्रतीक्षा की आवश्यकता है मैंने सहनशीलता की वो समय जी घबराता है रूखा सूखा लगता है या कठिन लगता है तो भी अपने मन को समझाए रहे और उसमें लगा ही रहे ये प्रतिक्षा है।, तो है तो कुछ न कुछ रहती हैं है मान तो सम्मान की तरफ ले जाती है घसीटती तो रहती है तो व्यक्ति उनके घसीटे आगे नहीं अपनी जगह पे स्थिर रहे डावाडोर न हो तो ये प्रतिक्षा है इस प्रकार को तो।, तो इसकी भी बड़ी आवश्यकता पड़ती है तो के लिए सावधान यदि इस भाव से कहते हैं कि ज्ञान के बजाय उपासना करना, करना आसान है ये कठिनाई दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये भी तो है कि जो लोग ज्ञान के मार्ग में चढ़ते हैं उनके लिए ज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त हो गया उनको मालूम हो गया कि ज्ञान के मार्ग में क्या क्या करना पड़ता और कैसे कैसे सावधान रहना पड़ता है तो यहाँ बता दिया ये इस प्रकार के ज्ञान के मार्ग पर सावधान होते बेचारे और जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही और कहते हैं कि यदि पंथ का निर्वाह करने पार और पड़े बीच में ऐसा कोई हो जाए तो ले कैवल्य पर कैवल्य पर प्राप्त हो सकता है कैवल्य शब्द सामान्य रूप में मुक्ति को कहते हैं मुक्ति प्राप्त हो गई कैवल्य प्राप्त हो गया लेकिन इसको कैवल्य क्यों कहते हैं तो इसका केवल से बना कैवल्य केवलता प्राप्त हो तो केवलता का एक प्रसिद्धा तो ये है कि व्यक्ति अपने आप को देखा कि हम जो सच्चितांद परमात्मा तत्व है वही मैं हूँ कहीं कुछ नहीं है इस प्रकार की केवल स्थिति हो जाए कि केवल मैं ही सर्वत्र के विद्यमान हूँ मेरे अतित्व और कहीं कुछ नहीं है तो ये स्थिति केवल स्थिति है इसलिए केवल ही कहते हैं आत्मा से परमात्मा भिन्न भी नहीं परमात्मा से आत्मा भिन्न नहीं परमात्मा से जगत भिन्न नहीं जिंग भिन्न नहीं सब उसी के है ये स्थिति जब उसको जड़ हो जाए तो वो केवल स्थिति है केवल का एक अर्थ और भी है एक जगह महाभारत में तप का वर्णन आता है तो उसमें कहते हैं तप दो प्रकार का है एक तप तो वो है जिसमे की तप दोष होते हैं और वो तप है दूसरा वो तप जो निर्दोष तप है तप तो करता है कोई व्यक्ति लेकिन उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं उसमें गुण सम्बन्धित तप है तो जो गुण सम्बन्धित तप है निर्दोष तप है उस तप का नाम दिया केवल तप है उसको केवल तप क्यों कहते हैं क्योंकि वो शुद्ध तप है मन तप ही केवल है उसके साथ में कोई विकार और व्यक्ति का नहीं है इसलिए वो केवल तप है शुद्ध तप है तो यहाँ कई वल्य के माने यह भी है कि व्यक्ति शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर लेता परम शुद्ध हो गया अब वहां कोई उसके साथ में अशुद्धियां नहीं रहेगी कोई विकार नहीं रहेगा देह आज के विकार नहीं हो रहेगे अविद्या का विकार नहीं रहेगा कामक्रोध का विकार नहीं रहेगा धय चिंता का विकार नहीं रह गया मृत्यु आदि का विकार नहीं रहेगा इस समस्त विकार समय दूर हो गए तो शुद्धातिशुद्ध अवस्था हो इसलिए आत्मा कैसा है उसका लक्षण जब बताते हैं तो कह रहा आत्मा शुद्ध बुद्ध स्वरूप है शुद्ध स्वरूप है बुद्ध स्वरूप है तो ये शुद्ध स्वरूप है कि तो उपनिषद भी उसका नाम कैवल्य उपनिषद है उसमें तो उपनिषद में भी इसी का वर्णन सभी है किस प्रकार के व्यक्ति आत्म चिंतन करे परमात्मा चिंतन करे परमात्मा तक कैसे पहुंचे तो कैवल्य उपनिषद हो तो सो कैवल्य परम पदलाई अति दुर्लभ कैवल्य परम पद तो कैवल्य तो परम पद है और ये बड़ा ही दुर्लभ है दो बार उसी को रिपीट किया शो कैवल्य परम पदलाई फिर कहा दुर्लभ अति दुर्लभ कैवल्य परम पद कैवल्य परम पद यही बड़ा दुर्लभ है कैवल्य परम पद है कि मैंने इससे बाद और कोई स्थिति प्राप्त नहीं होती सर्वोत्तर स्थिति है लेकिन ये बाही दुर्लभ है दुर्लग में साधना करते करते डेली ही व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाते हैं साधना करते हुए तो संत पुराण निगम आगमब कहते संत लोग भी यही कहते हैं वेद भी ऐसे ही कहते हैं आगम शास्त्र भी यही कहता है सभी शास्त्र ऐसा ही बोलते है मानी कैवल्य पर सर्वोत्तर है और इसको प्राप्त करना आसान नहीं है व्यक्ति निरंतर तो साधना में व्यक्ति चित्त के लगा रहे दृढ़ संकल्प होकर के लगा रहे तभी प्राप्त हो सकता है तो राम आवे लेकिन का भजन करने से व्यक्ति को वही मुक्ति प्राप्त हो जाती है आवय बरिया जबरदस्ती आ जाती है तो मैंने उपासना करते करते अपने आप ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है अब देखो कितना सरल बता है था वैसे शास्त्रों में, में है है है दो प्रकार की मुक्ति मुक्ति मुक्ति एक सद्यामुक्ति, एक सद्यामुक्ति के माने ज्ञान से तत्काल और उपासना से क्रमिक मुक्ति है क्रम क्रम से मुक्ति होती है और उपासना का मार्ग लंबा है और ज्ञान का मार्ग छोटा है सीधा है डायरेक्ट है वो जैसे किसी पर्वत के ऊपर चढ़ो तो पर्वत तो काया पर्वत ऊपर चढ़ने के लिए शिखर के ऊपर दो रास्ते होते हैं एक तो वो लोग यहाँ पर भूले इत्यादम चले जाएं, टट्टू चले जाएं, सामान लादने वाले लेकर के ऊपर चले जाएं, या जो लोग पैदल वैसे नहीं चलने जानते हैं मैदान के रहने वाले हैं वो लोग घूम घूम के घूम घूम करके लंबे रास्ते से एक तक चले जाते हैं और कुछ मार्ग एक मार्ग एक ऐसा होता जो लोग के रहने वाले लोकल लोग शरीर में जिनकी ज्यादा ताकत है वो सीधे चढ़ते चले जाते सीधा रास्ता दिखाई देता सीधे चढ़ते चले गए पार तक पहुँच तो सीधा भी रास्ता भी है घूमघूम के रास्ता भी है इसी कहते हैं दो रास्ते जो है ये है एक उपासना का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग उपासना तो का मार्ग आसान जरूर है लेकिन लंबा रास्ता है ज्ञान का मार्ग जो है वो सीधा रास्ता है लेकिन कठिन रास्ता है जैसे पथ खगेश हो नहीं बारा, अब मैंने सीधे रास्ते पर कोई चढ़ वहां पर खिसल जाए तो गिरेगा भी तो सीधा नीचे तक गिर चलाए तो पहाड़ से गिरेगा सब जाएंगे मरा जाए लेकिन अगर वो घूम घूम करके जाता तो भी, तो है तो उसमें गिरेगा तो पर दूर करता <coughs> है यही अंतर दोनों रास्ताओं में उपासना का रास्ता है इसलिए आसान है सुरक्षित है लेकिन लंबा रास्ता है समय अधिक लगेगा <coughs> लेकिन ज्ञान का रास्ता सीधा रास्ता है लेकिन खतरनाक रास्ता है उस तो रास्ते पे चलने में व्यक्ति को जरूर जरूरत है डर है बड़ा सावधान रहने की जरूरत है ये अंतर से ये दोनों बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है दोनों मार्गों में अंतर क्या है उपासना का हमारे एक ही जीवन का नहीं अनेक जीवन का है और फिर इस शरीर से जाकर के मैंने व्यक्ति चलता है उपासना करता करता फिर स्वर्ग लोकों से ऊपर जा करके ब्रह्म में जाकर के बास करता है और फिर वहां पर भी जब तक कल्पान तो तक बात करता है फिर कल्प समाप्त होता है और वो में लीन होते हैं, तो ब्रह्म लोग के जीव भी जितने वहाँ पहुंच गए थे उपासक तो लोग, लोग परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं तो इतना देर लगती है इतना लंबा रास्ता है लेकिन अब यहाँ लंबे रास्ते में सुगमता क्या है वो अब दिखाते हैं देखो यहाँ पे कहते हैं कि अब उसमें तो जैसे कोई लंबे रास्ते से पहाड़ पर चढ़े तो पहाड़ के आसपास पास के दृश्य गड्ढा है, है, है कैसे कैसे यहाँ के पक्षी इत्यादि यहाँ के कैसे है पशु यहाँ के कैसे ये देखते देखते हुए उस लंबे रास्ते से धीरे धीरे अपने घूमता घामता चला जाए आगे बढ़ता रहेगा तो पहाड़ की चोटी अपने आप पहुंच जाए न जाना चाहे तो भी पहुंच जाएगा तो और रास्ते पर चलता रहेगा और देखता रहेगा आसपास के दृश्य पहुंच जाएगा पार भी ऐसे ही उपासना के मार्ग में व्यक्ति उपासना करता रहे भगवान का भजन आनंद करता रहे गाता बजाता रहे भगवान की लीलाएं बोलता रहे तो इसमें सब मनोरंजन खूब है खूब आनंद है खूब समय जो है उसमें आनंद में व्यतीत होता है और उसी साधना के साथ साथ अपने आप मुर्ति प्राप्त होती जाती है अपने आप रास्ता तय होता जा रहा है और मुर्ति भी प्राप्ति हो रही है बिना बिना जाने समझे कि हम मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं फिर भी मूर्ति बात हो रही उसी तरह आगे बढ़ते चले जा रहे ये उसका रास्ते का जरिए है उपासना का भक्ति के मारे की महिमा ये है अब एक बात बताते है कि देखो किल रही न सकाई ऊट घात को पाई जैसे जल है वो बिना घूम के स्थिर नहीं रह सकता पानी फेंकोगे जमीन में आ गिरेगा जिम्मे थल बिलू बिना जमीन के जल रही न सकाई आसमान में टिका जल नहीं रह सकता आसमान में बादल उठते हैं पानी होता जरूर है लेकिन वहां टिका नहीं रह सकता तो आखिरकार जमीन की तरफ यहाँ पर कोई भी भात को करे वो पाई कोट में कोई उपाय करे इसलिए कहते हैं तथा मोक्ष सुख सुमुख अगर आई इसी प्रकार से मोक्ष का सुख लिया वो भी रह सकाई हर भगत बिहारी बिना भक्ति के वो मोक्ष का सुख भी नहीं रह सकता के मैंने हुआ कि अपना परमात्मा में ही लगा रहे वही स्थिर रहे बिना रह नहीं सकती इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि वो व्यक्ति चाहे किसी प्रकार से विवेक करे दृष्टा विवेक करे चाहे अवस्थात्र विवेक करे चाहे पंचकोश कोश विवेक करे जब उसको अपने साक्षी आत्मा की प्राप्ति हो आत्मा को जब जाने सर्वात्मा को जाने तो फिर रखने को उसी आत्मा में बनाए रखने का अभ्यास करे बार बार उसी आत्मस्वरूप का परमात्म स्वरूप का चिंतन करे चित्र लगा दे सतत लगा दे बराबर उसमें चित्र लगा रखने का अभ्यास करते करते करते करते कालांतर में जब उसको ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाए सहजी अनुभूति होने लगे कि ये अनंत चैतन्य चंदन कर रहे थे वही अपना स्वरूप है ऐसी हो जाए तो फिर वो व्यक्ति मुक्त है लेकिन कहते हैं इसके बाद क्या करें तो साथ तो फिर कहते हैं कि आजीवन इसी प्रकार के चित्त को परमात्मा नहीं लगाई रखे तो इसके माने ये क्या चीज हुई चित्र को परमात्मा में लगाना यही भक्ति हो गई तो कहते हैं चित्त को अगर परमात्मा में लगा ही नहीं रखता ज्ञानी व्यक्ति भी और संसार में प्रमुख होता है परमात्मा को भूलता है तो उसका पाया हुआ ज्ञान और बिना अभ्यास के वो भी नहीं दिखता बिगड़ जाता है किया कराई इसी साधना ज्ञान वो सद्यक्त हो जाती है इसलिए कहते हैं की इसी प्रकार से जल का उदाहरण देकर कहते है की प्रथा मोक्ष से सुख सुन खगराई किसी प्रकार से हे खगराई का एक गरो मुक्ति तो रहेगा सके भगत तो भगत बिना भक्ति के नहीं सकती ऐसे सयाने ऐसा विचार करके जो सयाने लोग हैं मन समर्था होशियार लोग हैं तो वे लोग क्या करते हैं भगवान की भक्ति ही को करते हैं मुक्ति निरादर भगती निधाने वो मुक्ति की चिंता नहीं करते भक्ति की चिंता करते हैं भक्ति प्राप्त होनी चाहिए भक्ति प्राप्त हो मैंने चित्त परमात्मा में लगा रहे ऐसी भक्ति प्राप्त हो तो मुक्ति तो अपने आप ही हो गई जब जब चित्त परमात्मा में लगा रहेगा तो मुक्ति तो, तो, तो अपने आप आ जाएगी उसके लिए मुक्ति के लिए क्या करें मुक्ति की कामना करेगा तो मुक्ति की कामना व्यक्ति को परमात्मा के में चित लगाने के बजाय मुक्ति में चित्त लग गया तो ध्यान जो उसका से उधर हो गया डिस्टर्ब हो गया इसलिए मृत्यु की कामना न करे परमात्मा में चित लगाने का प्रयास करे तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी और भक्ति करते-बिनु प्रयासा संसर्ग मूल्य विद्या और भक्ति करते करते उपासना करते करते न चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाते रहने से निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहने से कालांतर में क्या होता है कि उसकी सब वासना धीरे करके रहती है। रहते हैं। हैं, उसके संस्कार बदलते रहते रहते शुद्ध होते रहते हैं। परमात्मा में बुद्धि लगाते लगाते उसका चिंतन करते करते अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा अविद्या समाप्त हो जाएगी परमात्मा का हृदय में परमात्मा प्रगट भी हो जाएगा उसका अनुभव आने लगेगा परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा भाव प्राप्त हो जाएगा ये सब क्रम क्रम चला जाएगा तो ये संसार जीव जो अपनी काल्पनिक संसार की रचना कर लेता है जिसमे रागद्वेशसार राग और फिर संसार में फिर काम को इत्यादि नाना प्रकार के मानसिक विकास ये संसार में लेकिन करने की कोशिश करे तो ऐसा ही है जैसे को कोई की कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ में काटे पत्तियां शाखाएं उन्हीं को झाड़ता काटता रहे तो फिर फिर, फिर हरियाता रहता एक बार पेड़ की संपत्तियां झाड़कर देखोगे पेड़ की जड़ ठीक ठिकाने सही पेड़ तो फिर उसकी पत्तियां पत्तियां निकल आती नई आ जाती है शाखाएं काट दो तो नई शाखाए निकल आती है ऐसे ही जो है ये अपने अंदर जो अविद्या विद्यमान है तो फिर यह संसार चक्र जो उसी से उत्पन्न होता है राजदेश उसी से उत्पन्न होते रहते हैं काम क्रोध आदि उसी से उत्पन्न होते रहते हैं ये तो इसकी शाखाएं पर हैं जब तो तक जाए तब तक सब वृक्ष लिए इसलिए अविद्या नष्ट हो जाए और ये अविद्या ज्ञान से भी अविद्यानष्ट होती है और उपासना से भी अविद्यान होती है दोनों प्रकार की होती है ज्ञान से विचार के द्वारा होती है और और उपासना में भक्ति में चिंतन के द्वारा चिंतन करते करते, करते परमात्मा का हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है और अविद्याष्ट हो जाती है ज्ञान में विचार करते करते सतसत का विचार करते करते सत को खोजते खोजते साक्षी चैतन्य आत्मा मिल जाता है और नष्ट हो जाती तो विद्या का विनाश दोनों प्रकार थे इसलिए ये दोनों ही मिलाकर के वैसे तो उपासना और ज्ञान दोनों को मिलाकर के विद्या कहते हैं। चाहे ज्ञान से अविद्या नष्ट हो और चाहे उपासना से अविद्याष्ट हो दोनों से ही हो जाती दोनों को मिलाकर के विद्या कहते हैं इसलिए भोजन करिए तपित लागी अब कहते हैं कि भोजन जो है वो हो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे तो कोई भोजन करे तो क्यों करे भोजन भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए लोग खाना खाते हैं वो भोजन करिए है, लागी भूख मिटे उत्पत्ति प्राप्त लेकिन होता क्या है उस भोजन का कि जिन सो असन पचब जट रागी लेकिन जब वो पेट में पहुँचता है अन्न तो उसके लिए व्यक्त को कुछ नहीं करना पड़ता अपने आप ही जठराज में अपने आप ही उस, उसको भोजन को पचाती है और उस पचा उसका क्या जो उस भोजन का बनता है शरीर में ताकत आती है है ये सब काम फिर अपने आप होता रहता है। उसके लिए व्यक्ति को कुछ नहीं अपनी तरफ से करना पड़ता उसने तो भूख लगी तो भूख मिटाने के लिए खाना खा लिया छुट्टी उसके बाद अब बाकी का काम शरीर के भीतर प्रकृति अपने आप करती है अन्न को पचाएगी भी रक्त भी बनाएगी शक्ति भी देगी ये सब कार्य होता रहेगा उसके अन्न के विभाजन होते रहेंगे स्थूल भाग निकल जाएगा उसका मध्यम भाग जो होगा उससे रक्तमांस बनेगा जो उसका सूक्ष्म भाग होगा उससे बुद्धि बनेगी अभी कौन बनाता है कोई व्यक्ति बैठे बैठे थोड़े दि रहता है कि हमने खाना खाया तो अब सब करना पड़ेगा ये भी सब ये सब अपने आप अपने भीतर होता रहता है ऐसे कहते हैं कि ये कोई व्यक्ति जब वो भगवान का भजन करता है उपासना करता है तो उपासना का फल अरि भगत सुगम सुखदायी ऐसी भगवान की भक्ति करते रहने पर उसका ध्यान चिंतन करते रहने से अपने आप ही व्यक्ति की भीतरे भीतर उसकी प्रकृति क्या करेगी तमुखों तो दूर करती रहेगी रजुओं दूर करती रहेगी शत्रुओं को शांत करती रहेगी आवरण के दूर करते रहे में करते रहे ये हृदय में बैठा हुआ ज्ञानी व्यक्ति को जो साधना कॉन्शियसली करनी पड़ती है एक एक साधना उसे करनी पड़ती है भक्त को जो साधना होती सब उसके अंदर है लेकिन कॉन्शसली नहीं होती अनकॉन्सियसली होती अपने आप उसके भीतर होती रहती है इतना अंतर दोनों में इस जैसे ज्ञानी व्यक्ति को श्रद्धा चाहिए विश्वास चाहिए जैसे उसको इंद्रिय संयम मनो निर्ग्रह त्याग चाहिए शांति चित्त चाहिए निर्विकारता चाहिए ऐसी भक्ति को भी चाहिए लेकिन भक्ति उसको इन सब साधनों को जिताता नहीं है केवल भगवान की भक्ति करता है भगवान के दुरा बांट है उनकी लीलाएं सुनता है तो सुनते सुनते वही प्रभाव उसके चित्र होता पड़ता है और सब विकार उसके अंदर दूर होते हैं तो कहते हैं असहरि भक्ति सुगम सुखदायी देखो भगवान की भक्ति ऐसी सुगम है सुखदायक है इसमें में इसमें कोई कठिनाई नहीं है अपने आराम से भगवान के भजन करते रहो चिंतन करते रहो कथा सुनते रहो सुनाते रहो साधना करते रहो बस ये सब अपने चलते रहेगी कहते हैं को असंभोहन जाहिर सुहाई बड़ा दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसको ये भी अच्छा ऐसा कोई नहीं होगा क्योंकि भगवान की भक्ति का बड़ा आसान तरीका है हर कोई व्यक्ति ये कर सकता है अधिकारी भेद की तरफ से विचार करो तो देखते हैं ज्ञान में तो अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए तब तो ज्ञान प्राप्त होता है जहाँ एक ज्ञान की चर्चा है वहाँ साधन चतुष्टय की बात यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले विवेक होना चाहिए वैराग्य होना चाहिए सट सम्पत्ति होम हो तब हो, तो ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ सकता है लेकिन धरती के मार्ग में इसके लिए क्या चाहिए इस प्रकार की कोई उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है वो तो सीधे सीधे भगवान का भजन करे और उसमें जो उस मार्ग में उपासना करने के लिए प्रवृत्त हो सकता है बस उसके हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए बस वो अपने लग जाए भगवान के भजन के आदमी धीरे धीरे कर श्रद्धा में दृढ़ हो जाएगी विश्वास में उसका दृढ़ हो जाए सत्संग भी प्राप्त हो जाएंगे गुरु भी प्राप्त हो जाएगा समस्त और भी आंतरिक जो कुछ भी परिवर्तन होने होने हैं, आगे बढ़ता है ज्ञान में कभी कभी इस प्रकार का कहा जाता है की व्यक्ति की ब्राह्मण हो छत्री हो द्विज हो ऐसे हो तब वो गुरु के पास जाए और पुरुष के पास ज्ञान इस प्रकार से ग्रहण करे लेकिन भक्ति में कोई इस प्रकार का प्रतिबंध हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बाल हो चाहे वृद्ध हो किसी भी जात का हो किसी भी बात का हो कुछ भी हो कोई प्रतिबंध उसके लिए हो कोई भी जगह हो ये भक्ति सब फूल प्राप्त कर सकते हैं किसी भी जात का कहीं भी कोई भी हो निशाचर तक हुए हैं वो भी भगवान के भक्त हो गए निशाचर वे लोग शंकर जी के भक्त हो गए भगवान के भक्त हो गए तो भक्त ऐसे लोग हो सकते हैं प्रेरणा का शिव का पुत्र प्रहलादा वंश में पैदा हुआ तो कोई इसके लिए रोक तो कि मिसाचर पैदा भगवान के भक्त नहीं हो सकते तो ये, कहते है ये के लिए <coughs> आप धीरे धीरे आते है कि भक्ति का स्वरूप क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं भक्ति कैसे है कैसे प्राप्त होती है ये तो भक्ति की महिमा हो गई किसमें कठिनाई नहीं है आसान है अब ये भक्ति क्या है कहते हैं सेवक से भाव भव निये और गार संसार सागर से पार होने के लिए मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति चाहिए और सेवक सेव भाव चाहिए माने भक्ति में क्या है परमात्मा हमारे स्वामी है और हम उनके सेवक हैं ये भक्ति है अब भगवान सेवक हैं और हम उनके से भगवान भक्त हैं और हम उनके सेवक है तो भगवान की सेवा कैसे की जाए तो भगवान की जय जयकार बोलते रहो वही भगवान की सेवा पहले तो ही भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की जयकार बोलते रहो कीर्तन करते रहो चलो हो गई भगवान की सेवा या भगवान की कई मूर्ति स्थापना करो और उनको स्नान कराओ पूजन कराओ उनको अच्छा चढ़ाओ माला पहनाओ ये भगवान की सेवा हो लेकिन आगे चल के व्यक्ति को ये पता चलता है कि भगवान की सेवा के माने जो वो ये तो रिहर्सल था नहीं तो प्रारंभिक तैयारी थी उसकी लेकिन असल में अष्टमूर्ति भ्रत देव पूजनम भगवान की पूजा तो इस प्रकार से होती है कि समस्त जगत ही परमात्मा का अष्टमूर्ति भ्रत भगवान का रूप है अष्ट धातु का परमात्मा की जो मूर्ति है ये सारा विश्व है इस सबकी पूजा करो समस्त परमात्मा का सारा रूप जगत जैसे पहले भी कहें कालभूषण ने इसी प्रकार से कहा हमारे स्वामी परमात्मा का ही सारा जगत ही उसी करूं जिसको कि अपने स्वामी के परमात्मा का सारा जगत दूर दिखाई देगा वो जब परमात्मा की सेवा करेगा तो कैसे सेवा करेगा सारी जगत की सेवा करेगा अब तो परमात्मा की सेवा अब सारे जगत में किसी से विरोध किसी के नहीं सेवा ये है। नहीं करो कहीं भी विरोध दिखाई दे तो अपने मन में रहे कर ले अरे भाई आखिरकार है तो परमात्मा नहीं करो उसी करो रूप सारा जगत है ये भी सब उसी के परमात्मा नहीं करो परमात्मा सारे जगत के प्राणियों के लिए जीवन के लिए अवतार लेकर के और फिर उन सबकी उनको धर्म की शिक्षा देता है धर्म के मार्ग पर लगाता है अर्मियों को संसार से उनका विनाश करता है तो ये काम भगवान का है ये काम भक्त नहीं करे तो ये भगवान की सेवा हो अगर कोई भक्त संसार में सभी लोगों को धर्म की शिक्षा दे धर्म के मार्ग पर लगावे तो ये क्या कार्य कर रहा है किसकी सेवा कर रहा है ये भगवान की सेवा हो तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा दें तो सेवक जो है सेवक शुद्ध करे